क्षुस्त्रोकसमिद्रिया चर्वा ब्रह्मोपन शुरू तबल कार्योपन दिप्यखंड के चतु मंत्र के विचार हो रहा था प्रतिबोधलित मतम अमृतत्म तो बिंदते आत्मा बिंदते वीर विद्य बिंदते मृत मंत्र इसका पद भाष्य चल रहा था अभी तक भाष्य का सारांश आया हुआ है कि सिद्धांतिक से बता दिया था बोध सबसे यहां बुद्धि वृत्तियां ली जाती हैं अंतकरण की वृत्तियों को बोध का तो उस प्रत्येक बोध के प्रति जो तादात्म्य हो करके भाष रहा है वही आत्म है वही समय ज्ञान है ऐसा करके कहा गया मुख्य बात यही है क्योंकि ये बोध मानी वृत्तियां जितनी भी चेतन रूप से भाष रही चैतन्य रूप में पाई जा रही है चेतन के तारात्मक हुए बिना हो नहीं सकता जैसे लोहा स्वतः नहीं जला सकता है अग्नि के संबंध बिना नहीं जला सकता ठीक इसी प्रकार बुद्धिवृत्तियां चैतन्य रूप में दिखाई दे रही है चेतन रूप में दिखाई दे रही है वो चेतन के संबंध पाए बिना यहाँ चेतन चैतन्य वहां दीखना नहीं चाहिए चेतन है यह चित्र होता है मैंने सिद्धांत का अर्थ निकला एक देश नहीं।, नहीं यहां पर बोध सौदा अर्थ ज्ञान क्रिया बोध क्रिया को बहुत सदस्य लेंगे और उसके कर्ता जब क्रिया हो रही तो कर्ता जरूर है उसको हो जाए जैसे शाखा चले हिले तो वायु है ज्ञान हो जाता है ठीक इस तरह बोध क्रिया के कर्ता के रूप में आत्मा का ज्ञान होता है अच्छा सिद्धांत एकदेशी ने कहा तो सिद्धांत का ये हो नहीं सकता अगर बोध क्रिया का कर्ता मानूम तो, तो आत्मा में विकारवान बन जाएगा विकृत विकृत धर्म आ जाएगा आत्मा विकारी मानना किसी को इष्ट नहीं है तो आपकी विकृति आदि को धर्म नहीं आत्मा उत्पाद आपके विकारी या संस्कार को धर्म नहीं धर्म का आत्मा ये कहा तो प्रसन्नता लाए नै आयुकों में जो आत्मा है कहाों की आत्मा के बारे में कहा वो आत्मा में चैतन्य गुण आ जाता है मानते हैं वो लोग मैंने मन के और आत्मा के संयोग होने पर आत्मा में समवाय ज्ञान उत्पन्न hmm! होगा वो चेतन है क्या आत्मा जड़ है इनका मत ऐसा मत है आत्मा जड़ है और मीमांसा नि पर मत में आत्मा जड़ रूपी है चेतन रूपी उभ रूप है क्योंकि तो आत्मा में हम कभी बेहोशी अवस्था में होते हैं जड़ रूप पाया जाता है और कभी घोष आभाष में होते हैं तो चेतन चेतन रूप में पाया जाता है उनका कहना ऐसा है वह आत्मा का धर्म है कि मन का धर्म है विषय है उनका कहना ऐसा है तो नहीं कहते हैं आत्मा जड़ है और चैतन्य हम ज्ञान है चेतन तो जब संभाव संबंध से ज्ञान उत्पन्न होगा आत्मा मन के संयोग से आत्मा में तो आत्मा चेतन भाषेगा और नहीं तो जड़ भाषेगा ऐसा इन्होंने कहा तो वो भी बोल नहीं सकता है आत्मा चेतन है जड़ नहीं है क्योंकि कई बातों से खंडन किया आत्मा और मन का संयोग होना संभव नहीं है क्योंकि आत्मा निर्विकार है उसमें किसके साथ समय होगा निरवर वस्तु का कोई संयोग नहीं हो सकता बहुत खंडन किया है नैया बाद में एक एकदेशी ने कहा है, फिर ऐसा मान लिया जाए आत्मा सुसमेत्य है प्रतिबोध शब्दों का था सुसंवेद्य मैंने दूसरा ही अपने ही स्वयं स्वयं को जानता है इसलिए उपनिषदों के वाक्य भी चयता हो जाता है गीता के वाक्य भी चरताार्थ है उसने वाक्य भी लाभ दिया स्वयं आत्मा पश्य इत्यादि स्मृतिवाद यानी और गीता में कहा स्वयं आत्मा नाम दत्तम पुरुषोत्तम दस अध्याय कहा आप अपने आप को अपने आप ही जानते हैं दूसरे नहीं जानता आपको ऐसा करके कहा ये भी संदेह लग जाएंगे प्रतिबोध सब सो स्वसंद लिया जाए तब सिद्धांत कहा वो भी बोल नहीं सकता हां स्वपाधिक आत्मा में तो हो जाएगा सुसंद मारे शुद्ध आत्मा में जो बुद्धि तो प्रतिबिंब पड़ेगा चेतन का वो तो बुद्धि में आने वाला चेतन और शुद्ध आत्मा दोनों आत्मा हो जाते हैं वहां स्वपाधिक अवस्था की बात है तो शुद्ध आत्मा बुद्धि विशिष्टों को जानेगा तो यहां जहां ये, ये पंक्तियों का यह होगा वहां स्वयं आत्मा अनुप्य इत्यादि स्थितियों का होता है ऐसा अवस्था की चर्चा है और यहां दुपादिक आत्मा की चर्चा में है यह भी नहीं कर सकता स्वपाधिक अवस्था में हो जाए फिर एक ने कहा बौद्धों ने स्वसंवेद्य माना है आत्मा को आपको क्या अनिष्ट हो गया उसमें आप क्यों नहीं मान रहे स्वसंवेद्य आत्मा आत्मा को जानता है क्या तथ्य बौद्धों ने माना है उनके ग्राम के चीजी ने एक ही है विज्ञान एक ही है स्वसंवेद्य माना है उन्होंने वो अपने को भी जानता है विषयों को भी जानता है एक एक काल विषय रूपी होगा स्वयं भी हो में बनेगा क्षण क्षण में बदलेगा सब उनका है क्षण विज्ञानवादी है तब कहा कि देखो बौद्धों के यहाँ वर्तमान में और अपना कुछ होगा वर्तमान में होगा स्वयं स्वयं को जानने के लिए भले उपाधि को दो चाहिए हमारे यहाँ ये स्वयं स्वयं को जानता है मैं, अधिष्ठान और उभित दोनों को लेकर के कहा जाता है अधिष्ठान जानता है उभित को ऐसा करके लिया जाता है किन्तु उनके यहां ये ही है अधिष्ठान अधिष्ठान है नहीं वो अकेला ही है तो उस काल में स्वयं को स्वयं जानना होगा मैं स्वयं स्वयं का नहीं मिले एक पूर्वक्षण विशिष्ट आत्मा और एक उत्तर उत्तरक्षण विशिष्ट आत्मा को लेना होगा तो उत्तर क्षण विशिष्ट आत्मा को जानते समय में पूर्व क्षण विशिष्ट आत्मा नष्ट हो चुका है और उत्तरक्षण विशिष्ट आत्मा पूर्वक्षण विशिष्ट में जानेगा तो वो मर चुका है नहीं हो सकता ये यहां खंडन किया है के मत में सुसमृत हो ही नहीं सकता दूसरी बात चलो वर्तमान में ही स्वयं स्वयं को ग्रहण करके मान भी लिया जाए तो निरात्मक तो किसी भी होगी, क्योंकि शून्यता आ जाएगी वो विज्ञान है करके पीछने जा विज्ञान होता है हमारे यहां साक्षी है कि वहां साक्षी है नहीं तो निरात्मकता भी दोष आ सकता है ऐसा कहा अब आगे कुछ लोगों का कहना है दो तर्क और देने जा रहे हैं ठीक है प्रतिबोध प्रतिबोधवाक्य से अर्थांतर शे प्रतिबोधवाक्य की अर्थांतर अन्य विषय की शंका करते हैं अन्य आप हो सकता है, है। जो शंका है आएगी यह पुनः इत्यादि शब्दों से वाचन का निर्मित बोध प्रतिबोध यथा शुक्त से इति पर कुशलों में ऐसे अर्थ की कल्पना करते हैं प्रतिबोध शब्द का अर्थ निर्मित निर्मित जो ज्ञान होगा बिना अनिमित्त का ज्ञान को प्रतिबोध कहा जाएगा यही होगा जैसे सुशुक्ति में जो व्यक्ति जाता है वहां से जब जगता है तो जगने पर जो बोध होगा स्वनिवित होगा हो निर्मित होगा निर्मित होगा सोया हुआ व्यक्ति जब जगता है उसको जो जाग्रत का अनुभव होगा तो हो वो क्या होगा वो निर्विदक है निमित्त नहीं होगा यही है यह पुनः प्रतिबोध सभी देर्विमित्व बोधा प्रतिबोध निर्वृत्तक बोध को प्रतिबोध कहा जाएगा ऐसा यथा शुद्ध जैसे सोया हुआ व्यक्ति का हो जाता है निर्वित बोध होगा इस अर्थम ऐसे अर्थ के कल्पना करते कुछ लोग और दूसरे लोग सक्रिय विज्ञान प्रतिबोध प्रतिबोध्याप एक ही बार जो विज्ञान होगा सक्रिय विज्ञान बार बार अभ्यास ज्ञान अभ्यास नहीं एक ही बार जो विज्ञान होगा वही प्रतिबोध शब्द है ऐसा अन्य लोग कहते हैं दोनों में अरुचि दिखाएंगे दोनों पक्ष में अरुचि दिखाएंगे आएंगे से देखिए पहले टिप्पणी निर्विमु टिप्पणी प्रमाणवृत्ति निरपेक्ष जैसे सुश्रुद्धि काल में ज्ञान होता है वो प्रमाण वृत्ति है ही नहीं वहां वहां तो अविद्यावृत्ति है कैसी वृत्ति है अविद्या वृत्ति है वो जो भी अपना अनुभव हो रहा है अज्ञान को जान रहा है तो वो अविद्यावृत्ति से जानता है प्रमाण वृत्ति मान चर्चुराज प्रमाण करने अंतकरण वृत्ति नहीं होती यही है निर्भित अर्थ है प्रमाणी निरपेक्ष है ऐसा अर्थ कहते हैं प्रमाणोदृति के बिना ही ज्ञान होना ये प्रतिबोध शब्द का है जैसे सुसुप्ति अवस्था में ज्ञान होता है ऐसा लोगों का कुछ लोगों का कहना है वो कब होगा यहाँ निर्निक बोल ये तो सुसुप्पति अवस्था पर दृष्टांत हो गया तो कब होता है कहते हैं उनका तर्क है जिन्होंने कहा निर्भत्तक बोध उसका तर्क है ब्रह्मा आ, ब्रह्मा अहम् अहम अस्मी चिंतित ऐसा चिंतन में चल जाता व्यक्ति अहम ब्रह्मास्मी अहम ब्रह्मास्मी अहम ब्रह्माष्मी चलता रहा तो चिंतित्ञा जब तक मन का व्यापार चलेगा अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि तब तक सविकल्प ज्ञान कहा जाएगा सम्रज्ञात समाधि उस समय का नाम है सम समाधि अहम ब्रह्मास्मी अहम ब्रह्मास्म अहम ब्रह्मास्म धारा चला रहा है सुना हुआ था उसके बाद धारा चला रहा है जब तो तक अंतर्गत में व्यापार वृत्ति या बन रही है अहम ब्रह्मास्मी की तब तक संप्रज्ञात समाधि में सविकल्पक समाधि संप्रज्ञात समाधि सभी समिकल्पक समाधि एक चीज है और जिसमें ध्यान ध्यान दिया तीनों का भाषा का त्रिपुरी का सम्रज्ञात समाधि निर्विघय चेतो व्यापारी चलते चलते चलते आगे ऐसी अवस्था में आ जाती है आ जाता है व्यक्ति आप समिकल्पक समाधि में थे जैसे स्वप्न देख रहे थे एक एकाएक आपके चित्त का व्यापार समाप्त तो हो जाता है आप पहुंच जाते है। आपको भी पता नहीं लगता वैसे निर्विकल्प समाधि असंप्रज्ञात समाधि में उसी तरह जाना होता है वहां आपको आपके पुरुषार्थ काम नहीं करेगा जब तक तो पुरुषार्थ है तब तक तो वो तो सम्प्रज्ञात समाधि है जब तक चित्त का व्यापार चले उसको समिकल्पक समाधि करते हैं यही है तो हम ब्रह्माष्टमी जब तक तो ये धारा चलाता रहा अंतगर्म घोष आवास में रहा अंतगर्भ चलाई सम्पी हो गई और निवृत्ते नि, के तो व्यापारी निवृत्त हो गया चित्त का व्यापार और चित्त काम करना छोड़ दिया इसी अवस्था में पहुंच गया तो स्थिति में यह परमानंद साक्षात्कार परमानंद का साक्षात्कार होगा पहले तो भावना मना रहा था हम ब्रह्माष्टमी की भावना थी उसका पहले अब परमान् साक्षात्कार हो गए मन के व्यापार हटा आत्म साक्षात्कार हो गए इसको कहते हैं सौसुक्त आनंद साक्षात्कार जैसे सुसूप्ति अवस्था के जो आनंद है वो साक्षात्कार होता है वो निर्निवित है वैसे यहाँ असम प्रज्ञात अवस्था के जो साक्षात्कार है वो निर्वितक है यही ये प्रोपक्ष यहाँ पर एक देश का कहना है जो लोग ये बोलते हैं निर्निवित गोर को प्रतिबोध शब्द से कहा गया कहने वालों का तात्पर्य साक्षात्कार तो, असं प्रज्ञात समाधि उसको कहते हैं असं प्रज्ञात समाधि संगति है प्रतिबोध उच्च है उसी का नाम प्रतिबोध शब्द से कहा जाता है संप्रज्ञात समाधि को जब चित्त का व्यापार टूट गया समाप्त तो हो गया जैसे चित्त में व्यापार चलता रहता था जागृत स्वप्न में एकाएक हम कहा पहुंच गए एक अंधेरे में पहुंच जाते हैं व्यापार समाप्त हो जाता है और पुरुषार्थ का नहीं करता अगर पुरुषार्थ होता रहे तो सुख इसी प्रकार जब तक आपके चित्त में व्यापार चलता हम ब्रह्मास में अच्छा चिंतन कर रहा है उसको कहेंगे सम्प्रज्ञान समाधि और जब चित्त का व्यापार एक ऐसे क्षण आएगा अपने बंद जाएगा। आप बंद हो जाए आपको बंद करने की आवश्यकता आप बंद करेंगे तो गलत हो जाएगा बंद करना नहीं अपने बंद होगा तो उसको कहेंगे असंतृत्याप समाधि उसी पर यहां प्रतिबद्ध शब्द से कहा जाता है ऐसे कुछ लोगों का ऐसा कहना है और सही है कि गलत है आगे निर्णय करेंगे आप कुछ लोगों का है यदि उत्तम करके था यह सिद्धांत का शब्द नहीं है यदि पुनः इत्यादि शब्द से कुछ लोग ऐसे मानते अच्छा तदुत्तम भारतीय कृता भारतीय का सूर्य स्वराचार्य इसके बारे में कहा है क्या कहा अपरायत्त तो बोधे ही निविध्यास मुख्य थे बोधे बोधे ठीक अपरायत्त ज्ञान होने पर ही अपरायत्ता अपरायत्ता माने दूसरे के अधीन नोधो ज्ञान निर्वृत्त ज्ञान को अपरायत् शब्दों से कहा अपरायत्त बोधे ही ऐसे बोध होने पर ही जब ऐसा बोध होगा तो दूसरे के अधीन नहीं होगा ऐसा जो दुर्घ पर इसी को नीतिध्यासन उचित नीतिध्यासन शब्द इसी का कहा जाता ना द्रम तो है ब्रह्म साक्षात्कार हो अपरायित बोध है किसी को नीतिध्यासन कहा जाता है ऐसा है ये नीतिहासन उचित है अच्छा इति अथवा अक्रिय ब्रह्मात्मा वो है अपराध तो पूर्वता दूसरा अर्थ कहते हैं भारत कार्य के हिसाब से अथवा अक्रिय त्मत्व अनुभव है जो निष्क्रिय ब्रह्म है उसको आत्म से अनुभव करने पर अहम ब्रह्मास्त्र अनुभव होने पर अक्रिय ब्रह्म है निष्क्रिय ब्रह्म उसी को आत्म से अनुभव करने पर अक्रिय ब्रह्मात्म अनुभव है सभी प्रमातृत्व अनुभव तो फिर प्रमात समाप्त हो जाए तो मैं अक्रिय ब्रह्म हूँ ऐसे ध्यान आ जाए तो प्रमातृत्व समाप्त हो जाए मैं चर्ता धरता हूँ ज्ञान वाला हूँ सब हो जाएगा मातृत्व अनुभव परमातित्व समाप्त हो जाता है होना संभव नहीं प्रमातृत्व का अक्रिय आत्मानुभव काल में स्थिति में ज्ञान असंभव है, दोबारा ज्ञान होगा नहीं ज्ञान हो गया तो हो गया अक्रिय परमात्मा में अनुभव होने का दोबारा ज्ञान नहीं होगा वहां ज्ञान असंभव सद्योभुक्ति कारण सकृत विज्ञान प्रतिबोध उच्चे सत्यभुक्ति का कारण विधेयक का कारण है वो उसको प्रतिबोध सब्देह कहा जाता है ऐसा टिप्पणिया अपराय तो बोधे निर्दयासम उत्तर दो नंबर एक नंबर निवृत्ते चेतो व्यापार पहले बार व्यापारे वृत्ति अंतर के वृत्ति को व्यापार कहा है? चेतो व्यापार मान लें अंत वृत्ति व्यापार निवृत्ति तथा निवृत्ति कसि चेतस निवृत्त हो गया चित्तकृत निवृत्ति क्ये वृत्ति अतिशी निकल गई समाप्त हो गई निर्गता वृत्ति चित्त से निर्वृत्ति का बहुमस निर्वृत्ति चित्त है वृत्ति रहित चित्त चेत सारात्मा अवस्थित केवल वो चित्त वृत्ति रहित काल में अपना काम नहीं कर पाएगा और मन रूप नहीं रह पाएगा जब वृत्ति बने तो मन वृत्ति नहीं तो मम्मी कहते हैं उस काल केवल संस्कार रूप में कारण रूप में बैठा हुआ है संस्कारात्मा अवस्थित अवस्थित हो संस्कार रूप से अवस्थित होने पर चित्त स्थिति में कारण रूप से संस्कार पड़ा हुआ है संस्कार का नाश नहीं हुआ है तो कार्य उसका समाप्त हो गया वृत्ति बनाए तो मन जाएंगे वृत्ति नहीं बनाए तो मन नहीं कहा जाए उसका तो संस्कार रूप में है उसी को कहा चेतो क्या करे कहा यानी संस्कार मन रहेगा तो चित्त का व्यापार समाप्त हो गया ये समझ दो नंबर की सुरेश्वराचार्य तो ने कहा अपरा तो बोधे ही ज्यादा उच्च कहा उत्तर बोध से जो बोध है मैंने संस्कार रूप में बैठा हुआ आत्मों का साक्षात्कार है यह तो बोध कहा इसमें प्रमाण बताया सुरेश्वराचार्य जी की बात दिख करके कहा अपरायत तो इत्यादि वृत्तिया आवरण जब वृत्ति के द्वारा आवरण भंग हो गया अज्ञान नष्ट हो गया आवरण भंगे आत्मा के आवरण है क्या अज्ञान आवरण होने पर वृत्ति के द्वारा अहम ब्रह्मा वृत्ति के द्वारा अंतर में वृत्ति बनाई इसके माध्यम से आवरण पर निरावरण स्वरूप प्रकाश से जो तो निरावरण स्वरूप है आत्मा प्रकाश स्वरूप में आवरण रहित जो प्रकाश है पहले आवरण सहित प्रकाश अवस्था में तो किसी प्रकाश की अपेक्षा बढ़ी ज्ञान की अपेक्षा बढ़ी किंतु अब ज्ञान की अपेक्षा नहीं है एक अहंकार वृत्ति आवरण दृष्टि के माध्यम से जब आवरण भंग हो जाए अज्ञान अविद्या हट जाए निवृत्त हो जाए तो निरावरण स्वरूप प्रकाश से जो निरावरण स्वरूप आत्मा का रहेगा उसकाल में आवरण नहीं है निरावरण स्वरूप आत्मा के प्रकाश का प्रकाशांत निर्प्रेक्ष उसके लिए अन्य प्रकाश के आपेक्षित नहीं है ज्ञान की अपेक्षा नहीं है उसका आवरण काल में रहा आवरण हटाने के लिए ज्ञान की अपेक्षा थी उसको अब आवरण भंग होने पर किसी प्रकाश की जरूरत नहीं है बादल हटाने के लिए तो कुछ काम होगा वायु की आवश्यकता होगी वायु बादल हटने के तो बाद सूर्य को प्रकाश करने के लिए अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं होगी ठीक किसी प्रकार प्रकाशान अपराग तत्व इसकी सिद्धांत है सिद्धांत की ओर से यह है आप परिणाम माना वृत्ति के द्वारा जब आवरण होगा आवरण भवन होने पर केवल निरावरण रूप प्रकाश स्वरूप आत्मा है उसके लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं ज्ञान की आवश्यकता है माने वृत्ति जो बनाई जाती थी किसके लिए आवरण हटाने के आवरण आते के लिए आत्मा को प्रकाश करने के लिए फिर प्रकाश की आवश्यकता नहीं है मतलब फल व्याप्ति नहीं है वृत्ति व्याप्ति है अज्ञान हटाने के लिए फलव्याप्ति नहीं है क्यों वस्तु तो स्वयं प्रकाश रूप है फल व्याप्ति का निषेध किया है ये अपरायत् नीति ध्यास में होते बातिक सिद्धांत में तात्पर्य है ये सिद्धांत ही तो यहां गुरुपक्ष के बातिक में कैसे लाया जाए ये बातिक पूर्व पक्ष में लाया एक मानी किसी की एकदेशी व्याख्या है ये उसमें कैसी लाये यहाँ आर्थिक को तब कहते हैं यहाँ भारती के अथवा में युक्त मानना यहाँ पूर्वपक्षत एक मतोन ये तत्त युग मंत्यम या परायत बोधे समझेगा अथवा रूप से बोला पूर्व ने कहा समझना आगे भी ऐसी समझेंगे कहा तो अब आगे सकृत विज्ञान में नीति अपारे वाले भी तो समझना पड़ेगा अगले बारे अगले वाले जो पंक्ति आएगी सकृत विज्ञान में नीति अपारे ऐसा आएगा प्रतिबद्ध शब्द का पहले उसमें समझना पड़ेगा अच्छा बाढ़ का कहा है क्या कहा तो सकृत प्रवृत्ति बृज्ञाती क्रियाकार अज्ञान आगम्ञान सांगत्यों तो नजो कदे सकृत प्रवृत् क्रियाकार आगम ज्ञानम सकृत प्रवृत्तिया जो तो आगम ज्ञान है माने गुरु तो शिष्य परम्परा के माध्यम से सुनाई पड़ा स्मृति संबंधी ज्ञान है हम ब्रह्मष्मी ज्ञान है आगम ज्ञान ये ज्ञान क्या करेगा सकृत प्रवृत्तियां एक ही बार ज्ञान उदय होने पर आगन, बार बार में एक ही बार जब उदय होगा होने पर क्या होगा क्रियाकार अज्ञान वृद्धा क्रियाकार को धारण करने वाला अज्ञान है अज्ञान का दो स्वरूप क्रिया रूप और कारक रूप ये दो को धारण करने वाला वृत्त मन धारण पोषण करने वाला जो अज्ञान अज्ञानम ये न पोषक लिंग है कारक रूप वृत्त अज्ञानम क्रियाकार रूप धारण करने वाला जो अज्ञान है उसको मृत नाती मानी मिथ्यात है जी अर्थ होगा इसको तो, झूठा सिद्ध कर देगा ये अर्थ आएगा अतः अतो अनय सामर्थ्यम नास्ती इसलिए इन दोनों के समानाधिकरण हो ही नहीं सकता ज्ञान और अज्ञान का समानाधिकरण हो ही नहीं सकता क्योंकि जब एक ही बार उदय होते ही उसके कार्य के सहित अज्ञान को नष्ट कर देता है तो क्रिया और कार्य को रूप धारण करने वाला अज्ञान है उसको मिथ्या घोषित कर देता है निवृत्ति कर देता है करने के कारण क्या होगा अतो आयु सांग नाश्ती इसलिए दोनों की सामर्थ्य मैंने सामान अधिकार में आए नहीं ज्ञान भी रहे अज्ञान भी रहे दोनों हो ही नहीं सकता या तो अज्ञान ही रहेगा या ज्ञान रहेगा दोनों होना संभव है ये कहा चार पांच भी टिप्पणी अच्छा तीन भी है शायद मुक्ति थी मुक्ति अपना विदेह कैदल है यहां पर सद्योमूर्ति का आरंभ ना तो क्या है वो विदेह मूर्ति टीकाकरण पूर्व में आया था सद्वयुक्त कांग सकृत विज्ञान कृतिपो रूप से यह सकृत विज्ञान का अर्थ ऐसा किया है तुरंत तो मुक्ति हो जाना ज्ञान होने के बाद में जीवित नहीं रहेगा वह सकृत तो बोध पक्ष का यह अंतर्गत माने आखिर ज्ञान ये दिर्द्यासन चलाते चलाते चलाते आखिर में जो ज्ञान हो रहे अंतिम ज्ञान वो है मुक्ति का कारण पहले बार ऐसा मानना है चार की टिप्पणी है चार में कहा यथोक्तम प्रतिबोध ये बाघ ऐसे जो प्रतिबोध है तो उसमें भी एक बातिक लागृति सूर्य स्वराचार्य की बातिक लागत कहते हैं सस्कृत इत्यादि कहा अत्र मृद्नाती मृद्नाति का अर्थ होता है क्या अर्थ है कहते हैं मिथ्यापयति सिद्धांतानुसार सिद्धांत के अनुसार यह है मिथ्यापयति घोषित धूटा घोषित करते थे किस अज्ञान क्रियाकार गुरु धारण करने वज्ञान को धूटा घोषित कर देता है एक एक उदय वक्षा मिथ्या कहती माने मिथ्या करोती सांगत्यम सामान अधिकरण इत्यर्थ दोनों के सामान्य ज्ञान और अज्ञान का सामान अधिकरण होना संभव नहीं है सूर्य के उदय होते होते ही अंधेरा नष्ट हो ही जाता है अंधेरे की निवृत्ति हो जाती है इसलिए दोनों की संगति कभी नहीं अंधेरा भी रहे और उजाला भी रहे ऐसा नहीं होता इसी प्रकार ज्ञान भी हो अज्ञान भी ऐसा संभव नहीं होता अच्छा यदि पक्षद्रोह भी अरुचि महा तो ये दोनों पक्ष में अरुचि दिखाते हैं भाष्यकार ये प्रतिबोध शब्द का था निर्वित्त बोध अथवा सकृत बोध दोनों में अरुचि दिखाते हैं सही में वो तो रहे सही ने ऐसे दिखाते हैं तो भाष्यकार बोलते हैं निर्निमित्त सनिमित्त सकृत बा असकृत वा प्रतिबोधि चाहे निर्निवित कान चाहे सनिमित्त कान हो चाहे सक्रिय बान चाहे असक्रिय बानो है तो वो प्रतिबोधी ही है बुद्धिवृत्ति के साक्षी रूप से हाथ में जाना है चाहे वो निर्मी तक वाह हो चाहे स्विभ माने कभी कभी स्वनिमितक मानना पड़ेगा टीका मैं अभी दिखाएंगे ऐसी परिस्थिति आएगी असक्रिय भी गर्मी दिखाना मानना पड़ेगा किसी किसी को सकृत हो जाएगा किसी को होगा तो जैसे छाम बलों तो देखा तो है शेतु जेतु को नौ बार को होना कि एक ही बार हो जाए किसी भी शुभ हो जाता है पूर्व उपासना आदि के द्वारा अंत शुद्ध हो शुद्ध हो गया हो उसके लिए हो जाता है जिसने इष्ट साक्षात्कार अपने उपासना के माध्यम से कर लिया हो उसके लिए केवल महाभारत के, के सुनने पर ही हो जाता है आज्ञा आने के लिए नहीं हो पाया तो आवृत्ति अस्वीकृत उपदेशा तथित अधिकतम शुद्र भी है बार बार करना भुला हुआ है इसलिए सकृत असंकृत किसी को समृद्ध में हो जाता है किसी को असंकृत में हो जाता है किसी को निर्णमितक बोध हो जाता है किसी को सनिमितक हो जाता है ऐसी स्थिति है बोध ऐसे ही है जैसे रम महर्षि जी को एक प्रकार से निर्णितक बोध है पूर्व प्रमान के साथ काम करके इस काल में कोई उन्होंने बोध नहीं देखा गया और रामकृष्ण परम श्र को समिवृत्तक बोध देखा गया उपासना करते करते करते करते आते में जाता है निर्वृत्तक सदिवृत्त सकृतवा अस्वीकृतवा प्रतिबोध है चाहे सक्रिय हो अस्वीकृत हो चाहे निवृत्तक हो चाहे सदृतक हो है यह प्राय ठीक है देखिए अयम आशय अभी दोनों पक्षों का अभिप्राय दिखाना चाहते हैं आशय यानी अभिप्राय निर्वृत्तक बोध कहना और सभीवे तक स्थित बोध कहना इसके अभिप्राय दिखाते हैं न कार अविद्या निवर्तक का से आगंतुक्य बोधस निर्निवर्तन सम्भव दी जो निर्निवित पक्ष का खंडन इस तरह से हो सकता है अविद्या का निवर्तन जो ज्ञान होता है ब्रह्माचार वृत्ति वह आगंतु का है आगंतुक है तो, वो निर्निव थोड़ी होगा महावाक्यादि सुनते सुनते न जाने कितने उपासनादि करके ज्ञान होगा तो निर्निवित कैसे होगा चाहे वहाँ महावाक्यदि निमित्त बना होगा चाहे उपासनादि निमित्त बना जो भी निमित्त है वहाँ यही कहना चाहते हैं नवि निवर्तन से आगम बोध से जो निवृत्ति करने वाला बोध है मैंने अंतरकरण की वृत्ति ब्रह्माकार वृत्ति जिसको बोलते हैं वो निर्निवित संभव नहीं है वो तो निमित्त होगा वेदांत वाक्य सुनेगा महावाक्य सुनेगा तभी तो ज्ञान होगा वो वृत्ति वो ज्ञान होना माने वृत्ति ज्ञान को ज्ञान मानते हैं वहां वाक्य ज्ञान कौन सा ज्ञान है स्वरूप ज्ञान नहीं है वो वृत्ति ज्ञान है निर्वर्तक कैसे होगा निवित तो होगा तो तो एक कहा जा रहे हैं टिप्पणी छह नंबर बोर्ड से आगंकुक बोर्ड को है इसमें को बोने पर हेतु तो धर्म विशेषण विशेषण लगा दिया गया कि अविद्या दिया का विशेषण लगा रहे अविद्या का निवृत्ति करने वाला जो विशेषण है आगंकुक बोध है वो निवृत्तन नहीं हो सकता कहा टिप्पणी ने ये बताया बोधस्य आगंतुकृ आगंतु कैसे माना मैंने शुद्ध ज्ञान नहीं या स्वरूप ज्ञान नहीं, धित्व ज्ञान को लेकर क्या तो इसलिए कहा विशेषण अविद्या हेतु में पेट में रह दिया ज्ञान के पेट में क्या रह दिया अविद्यावर्तकस से ऐसा पेट में रखा हो है हेतु है गर्व में आगंतुकृ अनागंतुक अनादित्य न अविद्यावस्थित अवस्थिति संभव कहता देखो अगर अनागंतुक ज्ञान मानेंगे तो अविद्या होनी नहीं चाहिए ज्ञान अपने आप हो जाता है तो हो गया तो फिर अविद्या कहा रहेगी ये तो अविद्या है अभी ज्ञान आया नहीं जब ज्ञान आएगा तो अविद्या नष्ट होगी तभी ज्ञान की उपयोगिता है नहीं तो ज्ञान की क्या उपयोगिता ये कह अनागंतुक अत्या ज्ञान अनागंतुक हो नित्य हो आगंतुक ना हो तो स्थिति में तो अनादित्य अनागंतुक मानेगा अनादि ज्ञान को फिर अविद्या की चर्चा होनी संभव नहीं है फिर प्रयत्न करेगा न अविद्याद न अविद्यावस्थिति अविद्या हो नहीं पाएगी उसका ज्ञान अगर अनागंत हो वास्तव में अनादि हो तो अविद्या स्थिति नहीं हो पाएगी क्यों असंभव हो ही नहीं सकता है सूर्य उदय हो तो अंधेरा हो ही नहीं सकता ज्ञान हो तो अत्यंत कैसे रहेगा तो ये अनागंत अच्छा अनाव अगर ज्ञान को अनादि मानेंगे अनादंत मानेंगे तो फिर अविद्या की अवस्थिति संभव नहीं ना अविद्या नहीं ऐसा भी लग जाएगा अनादिते न अविद्या अवस्थिति अविद्या की अवस्थिति संभव नहीं क्यों असंभवा अविद्या अवस्थित न कस् असंभवा असंभव सकता था इसलिए आगंको गए बोध तो, तो निर्निवित हो नहीं सकता है यह पक्ष का खंड नहीं है जो निर्निवित ज्ञान को बोध को ये प्रतिबोध शब्द से कार्य यह पक्ष का खंडन चल रहा है अच्छा और क्यों कार्य से समिमित्व तो होता है जो कार्य होता है वह समिवित होता है किंतु यहां वित्त ज्ञान को लिया है वृप्ति कार्य है तो मां बाप के जन्म कार्य है वो तो कार्य क्या होता है समयवितक होता है यत्र कार्यत्म तत्र नित्म जहाँ जहां कार्य तो होगा वहां वहां निमित्त तो जरूर रहेगा नहीं तो कार्य हो है। है। दिया जैसे है जैसे सुशुक्ति के ज्ञान सुशुक्ति कालीन ज्ञान निर्निमित ही करके पूर्वाजी का कहना है यहाँ जीवन ये शंका उठाई है निर्निमित कोई निमित्त नहीं है क्यों ब्रह्मा का कारवृत्ति बनाते बनाते बनाते जब तक चित्र व्यापार चला तब तक संपर्ज्ञात समाधि रहा और वो नष्ट होने पर ये अपने समाप्त हो गई तो असम प्रख्याप्त समाधिक उसके दृष्टांत दिया जैसे संसुप्त ज्ञान होता है यही तो है ना सुसुप्त अवस्था में जो ज्ञान होगा माना अपना बोध होगा और अविद्या का ज्ञान होगा वो ज्ञान कोई निमित्त तो दिखता नहीं ये जो कहा था उसके लिए आप बोलते हैं वहां भी निमित्त है वो बोलते हैं सुसुप्तिकालीन ज्ञान को भी कोई भी निमित्त है ज्ञान है वहां चाहते हैं सवसुक्त से अभी सुसुप्त अवस्था में ज्ञान है वो न निर्निम तत्व और निर्निमत्त हो नहीं सकता क्यों अविद्या पूर्व पूर्व निर्वाधावस्था संस्कार अंगत चैतन्य से सुख साक्षात्कार तथा सुसूप सुसूप में सुख साक्षात्कार जो स्वीकार थार, तो किया है इस तरह से किया है अविद्या स्कूल अन्वय कर देना वृत्ति के साथ ऐसा यहाँ टिप्पणी कारण कहा है तो कैसे वो कहते हैं कि संस्कृत से अभी न निर्तत्व अविद्या पूर्व पूर्व निरोधावस्था मन के जो निरोधावस्था है धीरे धीरे धीरे करके मन निरोध होता गया मन का निरोध होने पर संस्कार उद्भूत उसका संस्कार रह गया निरोधावस्था का संस्कार है मन का संस्कार संस्कार उद्भूत है संस्कार से उत्पन्न है वो तब उस वो मन के संस्कार के कारण ही आया हुआ है पहले संस्कार बनाता था उसी प्रकार संस्कार है ज्ञान का संस्कार था ज्ञान हो जाता था वो अविद्यावस्था के सुशुक्ति अवस्था के अभिव्यक्ति चैतन्य से उसने अविद्यावृत्ति में जो अभिव्यक्त चैतन्य है वो अविद्या वृत्ति में लाकर हमने करना अविद्यावृत्ति चैतन्य अविद्यावृत्ति चैतन्य के जो अभिव्यक्ति है वही सोचता साक्षात्कार माना गया है माना नहीं है वहां सिर्फ संस्कार है संस्कार रूप से फल है वहां इसलिए उसको साक्षात्कार महा गया है ज्ञान कहा गया है कहा अतएव वृत्ति विशिष्ट से बिना से वृत्ति विशिष्ट का नाश होने पर भी स्मरण हो जाएगा परमात्ता बनकर भी उसी को यहाँ पर ख्याल आ जाए तो अनुभव का नाश होने पर ही था स्मरण होना है उसका संस्कार के कारण तो जरूर वहाँ संस्कार था एक अतएव वृत्ति विशिष्ट से बिना से वृत्ति विशिष्ट विनाश हो जाएगा उस फिर भी स्मरण हो जाएगा जागृत लाने के याद करेगा सुखम स्वाप न किंचित हवे दिशा ऐसा ख्याल आएगा उसको एका ठीक है सात में अविद्या अविद्यादा वृत्तोग्वय वृत्ति में अन्वय कर अविद्या वृत्ति ऐसा वृत्त अन्वय कथा मन प्रवृतिनाम यह पूर्वपूर्व निरोध मन आयेगा इंद्रियों का निरोध होगा स्वम्न अवस्था में फिर मन के निरोध आदि धीरे धीरे निरोध होता जाएगा मन प्रवृति नाम यह पूर्वपूर्व निरोध पूर्वपूर्व निरोध होता गया निरोध होने पर सुश्रुतकालीन वो अविद्याम लय कहा जाके लय हुआ निरोध था कालीन का सुश्रतकालीन कालीन स्वप्नकालीन अभिद्यालय नहीं अविद्यालय स्वप्न में वे जागृत कालीन सुश्रतकालीन अविद्यालय जाकर के उस निरोध लय हो गया मन आदि का लय हो गया निरोध होते होते लय हो गया तारण में पहुंच गए तार से निरोधावस्थाया उस निरोधावस्था के योग अविद्याम संस्कार जो अविद्या में संस्कार पड़ा हुआ है ये विद्यायाम योग अविद्याम जो अविद्या में संस्कार पड़ गया निरोधावस्था के संस्कार मन आदि का निरोध है उस अवस्था के संस्कार तस्मात नि वही संस्कार वहां निवित्त है सुख साक्षात्कार आदि के लिए निवित अविद्या निर्द्राख्य निरोधक वृत्ति अविद्या की जो निद्रा नाम की सुषुप्ति नाम की निरोध वृत्ति है उसका वृत्ति मान्य जागरद वस्तु का निरोध है सत्ता वृत्ति तद अभिव्यक्ता व्यक्ति तद अभिव्यक्ता इतना उसका अभिव्यक्त जो चेतन है किसी को सुख साक्षात्कार सं गया है निद्राया निद्राया वृत्तित्व तो उत्तम योग सूत्र है निद्रा एक वृत्ति का नाम है एक वृत्ति को निद्रा कहते हैं योग सूत्र को कहा क्या कहा आर प्रत्यय प्रत्यय आलमा वृत्ति नित्रा इतनी विषय तो जागृत स्वप्न के विषयों का अभाव का ज्ञान का विषय करने वाली जो वृत्ति है उसको निद्रा बोल या निद्रा से होता है अभाव प्रत्यय आलोमा वृद्धि तो अभाव जो अभाव प्रत्यय के आगमन करने वाली जो वृत्ति है उसी वृत्ति को धीरे वाने सुसुक्ति कहा गया है। अभाव मान किसका अभाव टिप्पणी का स्पष्ट करते अभाव माने जागृत स्वप्न वृत्ति न जागृत वृत्ति भी नहीं है स्वप्न वृत्ति भी नहीं सबका अभाव हो गया वहां यही अभाव है अभाव प्रत्यय यही अर्थ है वृत्ति न मैंने प्रत्यय सर्वथा या वृत्ति श्रद्धा दिया अभाव ने वृत्तियों का अभाव जागृत वृत्ति स्वप्न वृत्ति का अभाव तो यह हेतु तमाम, उसका कारण है अज्ञान तरव उसको अज्ञान व आरोप करने वाली वृत्ति यही है सुशुप्ति आठ की टिप्पणी अब यथोक्त वृत्ति निमित्त का पार वहां भी वृत्ति है संस्कार रूप में वृत्ति है मन काम नहीं करता फिर भी संस्कार रूप वृत्ति है वहां विद्या वृत्ति है इसलिए निर्निवृत्क नहीं हो सकता ज्ञान संशुप्त ज्ञान भी निर्नक नहीं यही सर गुर्वी था निर्वृत्तक ज्ञान को प्रतिबूलता जाएगा वो घर का नहीं नव विधि पर विनाश है इत्यादि <kritik> स्मृति है, है।, है संस्कार का तो संस्कार से अनुभव नाशा देना पड़ा स्मृति का कारण वो संस्कार है अनुभव नाश के बाद संस्कार होता जब तक अनुभव होता रहा तब तक संस्कार में अनुभव नाश के बाद संस्कार संस्कार से वृद्धि सुषुप्त का अनुभव था वहां संस्कार में वो नाश हुआ संस्कार बनाए संस्कार जागृत में सुगम सुखम सुहासम न किंचा बिश उपब्य देते दे, दस के ट्रिप्पणे न तो एक सौशु बोध से करते कहते केवल चेतन मात्र मानेंगे सुशुद्ध अवस्था में निमित्त नहीं मानेंगे अविद्यादि के नहीं मानेंगे संस्कार आदि नहीं मानेंगे तो यह घटेगा ही नहीं होना संभव भी नहीं है कहते अविद्या व्यक्ति को लेना पड़ेगा अविद्या मन के जो संस्कार है से बैठे उसको लेकर होगा है अच्छा, बोलता अर्वाईभ अर् वृत्ति संस्कार प्रत्यावृत् चित्ते प्रमा सत्र माने असंप्रज्ञात तो असंप्रज्ञात समाधि ने प्रतिसव से कहा जाएगा यही कहा था अतः तथा सती ऐसा मनत अप्रप्रयत अ तभी तब तो यहां भी माने असंप्रजात समाधि में भी आवृत्ति संस्कार प्रचया आवृत्ति ब्रह्मा हम ब्रह्माष्टी हम ब्रह्माष्टी हम प्रभाषन करता है संप्रजात समाधि काल में उसके प्रचार बहुत है उसके संस्कार है वो बहुत बहुत बार आवृत्ति किया है उसने उसके संस्कार होने से प्रचार संस्कार प्रचया निवृत्ति भी तो कुल मैंने विशेष प्रचार निवृत्ति होने पर भी चित्त ब्रमाविवृत्तम से ब्रह्म की अभिव्यक्ति हाथ वहां चित्तम्य थे ए, ऐसा कहते हैं टिप्पणी ग्यारह ग्यारह और अत्रा अत्रह असंप्रज्ञात समाधि भी असंप्रज्ञान समाधि ने भी कहा आवृत्त संस्कार प्रत्यात् टिप्पणी कहा संप्रज्ञात समाधि संस्कार अच्छा बहुत सारे संस्कार है संप्रज्ञात समाधि के संस्कार है और संस्कार की आवृत्ति है उसके बल से यहां भी अहम प्रमाश हो ऐसा कहा तो नहीं क्यों तथा सखी ऐसा मानेगे वहां भी संस्कार मानेंगे भी माने व्यक्ति ब्रह्मा असंप्रज्ञा समाधि माने पर क्या होगा अप्रमात्म प्रमाप तो नहीं कहा जाएगा अप्रमात्म से विनष्ट पुत्र अप्रोक्षा भी जैसे नष्ट हुए पुत्रों को अप्रोक्ष समाप्त हो जाएगा माने सब लाये करने के बाद असंप्रज्ञा समाधि बनी हुई है वहां भी अगर सम्प्रज्ञा समाधि की समाधि संस्कार लेंगे तो नाश होगा फिर प्रत्यक्ष कर बात हो जाएगी विनष्ट पुत्र अप्रोक्षों के अपरोक्ष का समान अविद्यावृत्ति नष्ट वहां भी संस्कार होना होते होगी अविद्या तो संप्रज्ञान समाधि भी करना है वहां तो असंप्रज्ञान समाधि भी केवल स्वरूप ज्ञान होना है वृत्ति ज्ञान नहीं हो वहां का कहना है इसका वृत्ति ज्ञान का संस्कार हो वहां भी क्या नहीं वहां नहीं नहीं तो फिर नष्ट होगा साक्षात्कार के समान पुत्र न मरे हुए पुत्र साथ साथ तो को साक्षात्कार करना जैसे हो जाएगा क्यों सम्रज्ञान समाधिकार नम प्रमाश जो वृत्ति बनी बनेगी उसी ने अज्ञान को हटा लिया जो मरा हुआ अज्ञान फिर आने की संभावना हो जाए ये कार्य तथा सभी अपरमात्म उसको अप्रमाण आना जाएगा प्रमाण ही माना जाएगा परमात्मा ये वृत्ति ज्ञान अपरमात्म बिना शुत्र अपरोक्षाधि नष्ट हुए पुत्रों के अपरोक्ष करने का समान अविद्यावृत्ति नशा अवद्या अवद्या कथ्य चिंतन चलता हो सन्ज्ञान सामने अद्या टिप्पणी तथा प्रमाणत्थवृत्ति अभिव्यक्त अभिव्यक्ति अभी प्रमाणत्थवृत्ति अंतरण में जो वृत्ति बन रही थी तो प्रमाणत्थ तत्वशीन महावाग्य जन्म था हम ब्रह्मस्त तो प्रमाण है वृत्ति क्योंकि वो जो स्वरूप ज्ञान का आलमे स्वरूप ज्ञान काल में प्रमाणत्थ वृत्ति तो है ना वो स्वरूप ज्ञान है वो वृत्ति नहीं है तो प्रमाण्थ वृत्ति बिनाव बिना प्रमाण के वृत्ति के बिना ही ब्रह्मत्व अभिव्यक्ति अभिव्य ब्रह्मत्व की अभिव्यक्ति यदि मानने लग जाए उस स्थिति में क्या होगा कि अप्रमाण हो जाएगा यह कहा अप्रमात्व चल संस्कार प्रचय जन्या प्रमाण व्यक्ति प्रमाप्य है साक्षात्ते में जो की अभिव्यक्ति है साक्षात्कार है वह प्रवाजन नहीं हो पाएगी दिन मुद्रा परोक्षा विवाह है ठीक है टिप्पणी अपरोक्षार विवाह दश्त मानी वो जो वृत्ति है उस वृत्ति का ये हो जाएगा निवृत्ति दशा वृत्ति की निवृत्ति नहीं होगी साधज्ञान संवादात् प्रमाप्य नहीं वह साव ज्ञान का संवाद भी शब्द जन्य ज्ञान को शाद्धान हुआ है शब्द जन्म ज्ञान हुआ है तब तत्वशी आदि महाभारती जन्म ज्ञान हुआ था उसे संवाद हो रहा था उसको पहले ज्ञान का संवाद था कौन सा संभाव शब्दों का संवाद नहीं ज्ञान का संभाव था अहम ब्रह्माश ने अहम ब्रह्मा वृत्ति को धारा चलाई उसने सावज्ञान संवादात प्रमाप के के संभाव से प्रमाप को माना जाएगा उसको माने स्वरूप ज्ञान को भी असम प्रज्ञात समाजवाद ज्ञानी का परतंत्र प्रसंग उस में पूरे परतंत्र हो जाएगा स्वरूप ज्ञान साब्द ज्ञान का अधीन हो जाएगा शाब्द ज्ञान तो वो वृत्ति ज्ञानी है शाब्ध ज्ञान का उसके अपेक्षा वो वो स्वरूप ज्ञान कोई मुझके अधीन नहीं है वो तो स्वतंत्र होने वाला है परतंत्र तो प्रसंग है सोलह के दीवार प्रमापरस्तव प्रसंग जो प्रमाप तो आएगा उससे प्रमाण परत प्रमाण आ जाएगा प्रमाप्त तो तो तो तो तो जा तो तो तो आ जाएगा सत मीमांसकृत मीमांसक ने स्वतः प्रमाण माना हुआ है कुमारी भक्त आदि ने स्वतः प्रमाण आया है परत प्रमाण नहीं माना है नैयादि परत प्रमाण मानते हैं किंतु मीमांसक स्वतः प्रमाण मानते हैं ज्ञान को शब्दमूलक का प्रमाप्य नियमता ना कहेंगे नहीं शब्दमूलक है नो ज्ञान नहीं शुरू में क्या था वहां तत्वशी वाक्य था उससे हुआ था वृत्ति बद अहम ब्रह्म कालांतर में जा उसे हो करके उससे उपलक्षित होकर के स्वतः ब्रह्मस्वरूप हो गया है तो शब्द ही है ना तत्वशी आदि वाक्य शब्द है शब्द मोलात्वा प्रमा शब्द मूल का प्रमा है मानो मानेंगे हम उसको प्रमाण मानेंगे स्वरूप ज्ञान को भी प्रमाण मांगे कि मूल में शब्द है उसका तत्वशी आदि वाक्य सुना उसके बाद में वृत्ति की धारा चलाई धारा चलते चलते असम समाधि में पहुंचा ब्रह्म साक्षात्कार तो सब प्रोगे तो नियमित फिर तो कैसे रहा हो सब निमित्त हो गया उसका निमित्त क्या बना सब हो गया तक तो नहीं, नहीं। यह पक्ष का काम है सब प्रा तस्मात्माधि साक्षात्कार से परमायलावृत्ति संस्कार अवशेष भ्रमाकार नशा निर्वृद्धता सब इसलिए देखो समाध निर्विकल्पाधो असम प्रख्यात समाधि स्वर्प साक्षात्कार है वास्ताया मानी वृत्ति बनाने के पश्चात जो स्वरूप साक्षात्कार हुआ स्वर्प ज्ञान काल में भी परमात्मा है उसमें परमात्व लाने के लिए वो भी प्रमाण प्रमाण है ये लाने के लिए क्या करना पड़ेगा शब्दमूलक मूलक आवृत्ति करनी पड़ेगी तब तो सब तुमसे सुनने के बाद में अहम में शब्द शब्दमूलक आवृत्ति ये आवृत्ति है अहम में ये आवृत्ति होगी वह आवृत्ति ले आवृत्ति संस्कार रूप में बैठी हुई वो आवृत्ति तो समाप्त होगी किन्तु वो संस्कार रूप में बैठी हुई आवृत्ति मात्रा अवश्य ब्रह्माकार ब्रह्माकारी एवं आवृत्ति के संस्कार को स्वीकार करना पड़ेगा नशा निर्निवृत्ता वह ये जो संस्कार जो है आवृत्ति के संस्कार निर्णि नहीं है शब्द मूल कब्दत्व आप समझन्य है आवृत्ति इसलिए वहां भी निर्निमित्व तो संभव नहीं है तो इसलिए निर्ित्व तो प्रतिबोधि यह शब्द घटेगा नहीं शब्द मूलत्व परमात्मा इत्यादि का आगे कहते हैं कि प्रवृत्त फलकर्म टीका होगा प्रवृत्त फलकर्म प्रतिबंधात्म वर्तमान परमातृत्व आभाष अनिवृत्तियर असकृत बोधों की सामुद्ध यदि देखो तत्वसी वाक्य सुना है ठीक है सुनने कई बार सुन है फिर भी प्रारंभ कर्म के है ना प्रतिबंधित बना हुआ है प्रवृत्त फल जो कर्म फल देने के लिए तैयार है कर्म चल रहा है प्रवृत्त तो, कर्म यहाँ प्रारब्ध कर्म उसका फल चल रहा है तो उसके फल भोगने के लिए हम मनुष्यभिवृत्ति गई जाति नहीं महावाक्य सुनने पर ध्यान दीजिए ये कहते हैं प्रवृत्त फल कर्म प्रतिबंधा प्रारंभ कर्म का जो फल है शरीर ये प्रतिबंधक बना हुआ हम उनसे जाने रहा है प्रतिबंधा वर्तमान प्रमातित्व तो आवास अनिवृत्त वर्तमान में तो जो प्रमातित्व जो है प्रमाता हूं ये जो बुद्धि के आवास गई नहीं अभी महावाग्य सुन चुका है किन्तु प्रारब्ध कर्म जो प्रतिबंधक बना हुआ है जब तक प्रतिबंधक रहेगा तब तक सारा को भी कार्य नहीं हो पाता जैसे मकान बनाना था आपको मकान के लिए सब कुछ आपने तैयार किया लोहा लगकर जो भी चाहिए सब तैयार किया फिर भी तब तक मकान नहीं बना सकते आप प्रतिबंधक हो जाता है क्या जब तक आपको प्राधिकरण के द्वारा एक नहीं मिलेगा तैयार था सामान क्योंकि मकान नहीं बन पाएगा तब तक प्रतिबंधक ऐसा चीज है प्रतिबंधक कार्य को होने नहीं देता तो यहां भी आत्मज्ञान होने नहीं दे रहा कौन प्रारंभ कर्म का फल शरीर है इसमें आपका प्रबुद्धि तो जारी रही है बात के महावाग्य सुनने पर भी ये कह रहे हैं इसलिए असर्वृत्त विज्ञान भी होगा सकृत विज्ञान कोई बात नहीं असंकृत की बार बार सुनना भी पड़ सकता है ये कह रहे हैं प्रवृत्त फल का प्रतिबंध आरत कर्म का जो फल है शरीर को क्या प्रतिबंध बना हुआ है ज्ञान के लिए अहम ब्रह्मास्त विज्ञान हम नहीं दे रहा ऊपर से बोलेगा ऊपर से बोलेगा हम ब्रह्मास्त भीतर स्वीकार नहीं कर पा रहा है क्योंकि कर्म का फल शरीर यहां प्रतिबंधक बन जाता है इसलिए प्रमातृत्व आभाष अनिवृत्त है आभाष निवृत्ति नहीं अनिवृत्ति है आभाषा निवृत्ति प्रमातृत्व तो का जो आभाष चल रहा है शून्य के बाद उसकी निवृत्ति नहीं हो पा रही है प्राय कर्म का फल शरीर या प्रतिबंधक बनने से मैं प्रमाता हो बनी रहा हाँ। तब तो वैसे भी सुना फिर भी मैं प्रमाता हूँ ये बुद्धि बनी हुई है अनिवृत्त है है असकृत बोधो भी संबोधित असकृत बार बार भी बोध होने होने की संभावना है नहीं कि सकृत जिसका प्रारब्ध कर्म समाप्त तो हो गया हो उसके लिए तो एक बार सुनने पर हो जाएगा जाएगी किन्तु जिसका प्रारब्ध कर्म का, का फल शरीर अभी प्रतिबंधित बना हुआ है प्रमात्त तो नहीं गया मैं एक प्रमाता हूँ बुद्धि है तब तक बार बार भी सुनना पड़ सकता है इसलिए सकृत बोलाई की अपर है ये भी बनता है बात यही पक्ष डोय के ना। पुरुषार्थ कौन हो गया हमारे देश तब तक जब तक प्रारब्ध है जब तक न पुरुषार्थ काम करेगा आपका जब प्रारब्ध समाप्त होगा तो अपने बोल जाएगा कश्यता न सिरम नारो नंबी मोक्ष संपत्ति से छान आ जाता है माने ज्ञान हो चुका है ज्ञानी है किंतु तो विधेय मुक्ति के लिए कितने देरी है ये आप लोग प्रश्न कर रहे हैं मुझे का उत्तर है तो कहा तावरे में सिरम उतना देरी उसके लिए ज्ञान हो चुका उसके लिए कोई आगे पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं है पूरा हो गया है काम तो प्रतिबंधक बना हुआ है जब तक प्रतिबंधक नहीं आतेगा मोक्ष नहीं मिलेगा मोक्ष बना विदेह के अवेले नहीं मिलेगा अभी जीवन जीवनमुखी अवस्था में है विधेयक मुक्ति नहीं मिलने वाली कब यावत्मा विमोक्ष जब तक इससे मुक्त नहीं होगा ये मुक्त नहीं होगा जब तक ये शरीर तब तक नहीं जाएगा अर्था संपत्त शरीर नाश के अंतर ही एक हो जाएगा ब्राह्मण विदेह मुक्ति हो जाएगी तो वहां क्या रहा ज्ञान तो उसको करना नहीं पुरुषार्थ करना नहीं जो करना कर चुका था फिर भी उसको प्रतीक्षा करनी पड़ी किसके लिए प्रतिबंध है ये थोड़ा हुआ बांध के समान है ना थोड़ा बाढ़ छोड़ दिया गया उसके बाद आपको लगा लक्ष्य गलत हो गया तो बाण लौटेगा क्या बीच में ज्ञान हो बाद में ज्ञान हो गया बाढ़ तो लौटेगा वो तो करके ही छोड़ेगा फिर इसी प्रकार प्रारंभ करना फल सेना शुरू हो गया पहले जन्म जन्म से ही शुरू हो गया गर्व से ही शुरू हो गया और ज्ञान होगा आपको अगर ज्ञान होगा भी तो दस साल बीस साल तीस साल चालीस पचास साल के बाद तो तो जो ज्ञान होगा तो ज्ञान उस प्रारूप जो प्रवृत्त कर्म को रोकता है या प्रारंभ कर्म को नहीं रोकता पाएगा वो तो संचित और आगामी को करेगा। आगामी उसके साथ संपर्क नहीं करेगा असंगता आ जाएगी और संचित जो थे ज्ञान आदि दंड कर्मा डॉक्टर साहब खोलते तथा तो हो जाएगा सब नष्ट हो जाएंगे चलो प्रारूप तो धोख तो तो से सही है तो तो पुरुषार्थ व्यक्त नहीं है क्योंकि तो आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी अच्छा प्रवृत्त फल कर्म सकृत बोधपक्ष प्रतीक्षण चित्र ने कहा प्रवृत्त तो फलत प्रार्भ कर सकृत बोधपक्ष का, का खंडन करने के लिए कहा यहां भी असकृत बोध भी हो सकता है जब तो आड़े पड़ जाता है तो शरीर में परमात्म बुद्धि रहेगी परमातृत्व तो बुद्धि जब रहेगी तो उस अटाने के लिए बार बार बोध भी आवश्यकता है तो मैंने वो अधिकारिक ऊपर तो निर्भर है अगर उसके प्रमातृत्व तो हट चुका है तब तो सकृत तो विज्ञान से काम तो हो जाएगा और प्रमातृत्व तो नहीं हटता है तो असकृत विज्ञान की बोध ही उसकी आवश्यकता है अधिकारी कैसा है अगर उपासना के माध्यम से अपने इष्ट साक्षात्कार इस संबंध में चाहे पूर्व ने किया हो उसको तो सक्रित बोध काम कर जाएगा अब जब तक इष्ट सा इष्ट साक्षात्कार नहीं हुआ हो तब तक ये चाहिए असंकृत बोध की जरूरत है हो सकता सुनते सुनते सुनते कोई बोरी लग जाए कभी हो सकता है एक <laughs> सर्वधारती करके हैं। का बोलते हैं टीकाकार बोलते हैं सर्वथापि परमात्मा प्रतिबोधय चाहे निर्मित गुरु का हो चाहे स्निवित गुरु हो हर प्रकार से चाहे में हो चाहे स्वनिवितक हो चाहे सक्रिय हो चाहे असक्रिय हो हर प्रकार से चारों प्रकार से कोई भी प्रकार ले लो इनमें कोई भी हो प्रतिबोधय प्रतिबोधय गोढ़ गोढ़ यही है बोधमान बुद्धिवृत्तियाँ हैं उसके साक्षी साक्षी दया भात ही यही है बुद्धिवृत्ति तो के प्रति साक्षी इसी भाषण ऋषण प्रतिबोधस लक्ष्यपाल विवेचन पूर्वक महावाक्यम पर अमृतत्व उसका फल क्या होगा मंत्र अमृतत्म हिबिंदतेबोध विद्द मतारे अमृतत्व बिंदते ये शब्द है इसके विपूँ लक्ष्य पदार्थ विवेचन पूर्वक स्वने का जो लक्ष्यार्थ है उसका विवेचन हो गया है हमारा स्वरूप चेतन स्वरूप है जड़ स्वरूप शरीर आदि स्वरूप नहीं है मैंने प्रत्येक बुद्धिवृत्ति के साक्षी रूप से जो दिखाई पड़ता है वो हमारा स्वरूप होता है वो उसी उसको तो जानना समय क्या है लक्ष्य पदार्थ को जानना मैंने भाच्य पदार्थ को नहीं लक्ष्य पदार्थ को जानना लक्ष्य पदार्थ विवेचन पूर्वक लक्ष्यार्थ शब्दों का लक्ष्य तत्व मशीन लक्षार्थक विवेचन तो पूर्वक महाराज्योत जो महावाग्य था तत्वशी तो तो आदि महावाक्य है तो परमात्मा स्मी महावाग्य से उत्पन्न हुआ है परमात्मा हूं महाभार्य के तत्व तो बशी तुम तो वही हो कहेगा तुम तो मनुष्य कभी नहीं कहेगा महाराज्य वो तो बाक्य सही सुनेगा तो हम परमात्मा अश्मी ऐसा मानेगा क्या मानेगा किंतु शरीर को लेकर के हम परमात्मा अश्क बोलेगा तो महा बाप ही है जान शरीर ये जो महावाक्य सुना जाता है तब साधक जब तीनों शरीरों से अतिरिक्त अवस्था में अपने को मान बैठा हो तब ये बात के सही बनता है थोड़े शरीर सूक्ष्म शरीर कारण से तीनों से ऊपर की अवस्था में बैठा हो साधन तब ये महावाक्य काम करेगा अगर किसी शरीर को गिरा करके महावाक्य जोड़ेगा तो आप महापापी हो जाए द्वित आपके ऊपर बहुत आक्षेप करते हैं ये ब्रह्म है ये क्या हम ब्रह्माष्टी बोलते हैं मान लगे शरीर को, को लेकर बोलते हैं ये ये महापाति और ब्रह्म बोध वास्तव में शरीर को लेकर के हम ब्रह्मास्त्र बोलते हैं महापाति यह सत्य है ये तो महाभारती सुनने की अवस्था है आप उपासना आदि करके श्रवा आदि करके जो भी हो तीनों शरीरों से अपनी पोजिशन तो अलग कर चुका है असन्नता ला चुका उस अवस्था में महाभ्यति चरितार्थ होता है तुम ये शरीर नहीं हो वो समझ पाता उसमें तुम परमात्मा तो महा आपको तुम्हें लक्ष्यार्थ पदार्थ विवेचन पूर्वक लक्ष्यार्थ पड़ो का जो लक्ष्यार्थ तत्व आदि का लक्ष्यार्थ का विचारधारे वाक्यर्थ बाद। है तो ऐक्य होना संभव नहीं है लक्ष्यार्थ नहीं है विवेचन पूर्वक महावाग्यत्व महावाग्य तत्वसी तो महावाग्य है जैसे उत्पन्न परमात्मा अस्मी मैं परमात्मा हूँ ऐसा जो बोलता हो दीदी ज्ञान में जो ज्ञान है जिसको ऐसा ज्ञान हुआ मैं मनुष्यावी मैं हूँ मानुष का पुतला मैं नहीं मैं परमात्मा हूँ ये आयोग इसको ज्ञान होता है तो वही समय ज्ञान यथार्थ ज्ञान वही है इस माज्य की ऐसा है तथा तथा एवं अमृतत्व बढ़े इसी समय ज्ञान से ही अमृतत्व की प्राप्ति होगी अमरत्व की प्राप्ति ज्ञान से होगी जब तक ज्ञान नहीं होगा मैं परमात्मा हूं ज्ञान नहीं होगा तब तक तो पढ़ा नहीं जाएगा मैं मरने वाला हूं यह गिर गएगा यही बोलना चाहते हैं अमृतत्व ही दिल्ली देह इत्यादि अमृतत्वम भाष्य में कहते हैं अमृतत्व अमर भावम जो मोड़ा भाव की निवृत्ति को अमृतत्व तो कहा है कोई देवताओं को पीने वाला अमृत नहीं आए जो तरल पदार्थ तो गिलास में भर करके पिया जाए जो स्वर्ग में होता है जो अमृत वो अमृत नहीं आए जो अपान सोम अमृता भूमो इत्यादि जो बोलते हैं मीमांस वो अमृत यहाँ नहीं है हमने एक एक कर लिया अब हम अमर हो गए मैंने एक एक कर लिया मैंने सौ वर्ष को पी लिया ये एक के बाद पीने पर अमर हो गया ऐसा ऐसा उद्घाटन अमृतत्व में तक मैं अमर अभाव जो अपने को मरने वाला समझता था किसको लेकर के शरीर को लेकर जब तक शरीर में तादाद में था तब तक मृत्यु शरीर की है थोड़ा शरीर सूक्ष्म शरीर के दीप को मृत्यु करते हैं उसमें एकता कर जैसे मैं मरने वाला करके बोलता था तो ऐसा विज्ञान हो गया मैं शरीर आदि से अलग हूं मैं ब्रह्म हूं ये ज्ञान जिसको हो गया तो उसको अमरत्व की प्राप्ति होगी उपलब्धि होगी अमृता कम है अमरा भाव हमारा भाव नहीं अमरत को स्वापनी अवस्था में या, या अमरथ क्या है अपने आप आपके रहना अभी सबके सब दूसरे जगह बैठे हुए हैं इस हकी मांग से अभी पूछले में प्रयोग करके मैं घूम करके बोल रहा है। अभी अस्वस्थ है स्वस्थ नहीं है अस्वस्थ बने प्रकारांतर हो जाना स्वस्थ बने स्वस्मिन तिष्टि स्वस्थ अपने आप में रहने को स्वस्थ होती जैसे किसी को बीमारी लग जाती है बाद में पूछते हैं बीमारी हटने के बाद पूछते हैं बोल, क्या बोलता है मैं स्वस्थ हूं बोलता है स्वस्थ माने पूर्व अवस्था में बीमारी लगने से पहले जो अवस्था थी भेड़ी कौन सी अवस्था थी मैं अपने में था बीच में दूसरे में हो गया था किन्तु दवाई दारू करके उसको हटा दिया यहां भी ज्ञान रूपी दवाई दारू से उसको हटा दिया जाएगा किसको मैं मन मरने वाला हूं इसको हटा दिया जाएगा ज्ञान रूपी इसे दवाई दारू के बाद तो क्या होगा मैं स्वस्थ होगा स्वस्थ हूँ किस्ट स्वस्थ होगा अवस्था अवस्थान यही भोक्ष मैंने यही है वेदांत का मोक्ष कोई लोकांतर में जाना नहीं है स्वात्मनी अवस्थान अभी आप दूसरे में बैठे हुए हैं ये बंधन है आपके लिए और भोक्ष मैंने अपने आप में रहना जो जिसमें बैठे उसको छोड़ दीजिए आप मुक्त हैं जब तक तो इसको पकड़े जाएंगे तब तो तक बंधन नहीं आ आप। क्या आपके ऊपर है अभी छोड़िए तो अभी गुप्त हो जाएंगे और दस साल बाद छोड़ेगे तो साल बाद गुप्त होंगे और नहीं छोड़ेगे तो बंधन नहीं रहेंगे क्या आपके ऊपर निर्भर है स्वात्मनीय अवस्थान अमरव अमराव भाव माने अमरव तो क्या चीज है अपने आप में रहना अभी दूसरे में इसलिए तो ऐसे नहीं इसलिए मतत्व मांगा हुआ है आपने कोई तो मारने वाला शरीर है और वह आरोप अपने में कर रहा यही मोक्षम यही मोक्ष है स्वात्मनी तो अवस्थान मोक्षम, यही मोक्ष है ये अस्मार्त ऐसे मोक्ष जिससे मोक्ष को प्राप्त करता है अपने आप में रहना रूप जो मोक्ष है वही प्राप्त करता है कोई लोकांतर में जाना ही मोक्ष पौराणिक मोक्षा अलग चीज है साल रूप के सालों के सामने प्यादि होते हैं ये यह यहां ऐसा मोक्ष नहीं कैबल्य अपने आप होना अभी बहुत सारे के संग में हैं हम सबको हटाना जितने भी हैं हटाना फूल शरीर हटाना सूक्ष्म शरीर हटाना कार्म शरीर हटाना विचार के द्वारा असंग रूपे असंग खड़े इत्यादि है इत्या असंग शस्त्र इत्यादि है तो असंग शास्त्र से कात्मा बोला हुआ है असंगता लाना अपने जीवन अपने आप में असंगता लाना यही मोक्ष है इसी से तो समाप्त हो जाएगा यही कहा अमृतत्व अमरणभाव अमृत्व जो है स्वात्मी अवस्था अपने आप में रहेगा का अमृतत्व है यह अमरणभाव यही है मोक्षम यही मोक्ष मोक्ष को प्राप्त करता है कहा ही ये स्मार्ट प्राप्त होगा क्योंकि ज्ञान से यह हो जाता है अपने को पहचानेगा तो अपने आप पर रहेगा अभी तो पहचान नहीं इसलिए दूसरे पर बैठा हुआ है शरीर में मय करके बैठा हुआ है ये मोक्ष प्राप्त करता है कैसे प्राप्त करेगा यथोक्ता प्रतिबोधा प्रतिबोध निता प्रतिबोध विधिता आत्मा का प्रतिबोध प्रतिबोधि संयो मत विधिता है जिससे भी देखो यथोक्त जो पूर्वम बता दिया कई तरह देखकर बताया प्रतिबोध विधिता मत इत्यादि करके कहा यथोक्ता प्रतिबोधा जो प्रतिबोध के द्वारा जिसको कहा था अपने आप में रहने के लिए प्रतिबोध कहा था प्रतिबोध विविधा प्रतिबोध के द्वारा विधि विदिता आत्म का विदि स्वरूप जो अपना स्वरूप है तस्मात प्रतिबोध विधित्व तो नहीं तो इसलिए प्रतिबोध विधि मत है ज्ञान यही है प्रत्येक बोधवृत्ति के साक्षी रूप से अपने को समझना यही क्या है बुद्धि वृत्ति के साक्षी हम होते हैं क्योंकि तो हम गैर कर देते हैं कौन सी वृत्ति बनती हमारे अंतर्गत में कौन सा आकार बना आकार दो उसी विवृत्ति कहते हैं हमें पता होता है या नहीं होता चाहे शुभ वृत्ति हो चाहे अशुभ वृत्ति हो जान समझते तो है अब करते नहीं वो बात अलग है उसको अशुभ वृत्ति को हटाने का प्रयास नहीं करेंगे शुभ शुभवृत्ति को लाने का प्रयास नहीं बनाने का प्रयास नहीं करेंगे वो अपना कोई दोष है अलग बात है वृत्ति तो का पता तो लगता है ना मेरे सामने कौन से आकार बना हुआ है सब को मालूम होता है तो प्रत्येक बोधवृत्ति के साक्षी अपने को समझना रूप से समझना यही प्रतिबोध अविदा मतलब यही संविज्ञान का संविज्ञान आत्मज्ञान तो भी शुरू बोलते हैं उपाय है टिप्पणी उत्तम अर्थम संक्षिप्त ये बताए हुए जो विषय था अब संक्षेप में उसे को बोलना चाहते हैं संक्षिप्त और बोलते हैं समय हो गया है ये रखते ओ आदेश चक्षुश्रोतो सर्व ब्रह्मो परिषद मान ब्रह्मया ब्रह्मया तरणस्तियास्तार्मीर मैषस्तमस्ते मैषंत मिषं ओम शां शांति